महाभारत शांति पर्व षष्टधिक शतमोध्याय पत्नी के धर्मयुक्त वचनों से नागराज के अभिमान एवं रोष का नाश और उनका ब्राह्मण को दर्शन देने के लिए उद्यत होना नागवाच अथ ब्राह्मणेण कम तम समुप्यते मानुषम केवल विप्रम देंथ सुचे नाग ने पूछा पवित्र मुस्कान वाली देवी ब्राह्मण रूप में तुमने किसका दर्शन किया है वे ब्राह्मण कोई मनुष्य है या देवता कोई महा मानुष्त दृष्टुकामुचिवाक्यम आज्ञा पूर्वंध्यति यशस्विली भला कौन मनुष्य मुझे देखने की इच्छा कर सकता है और यदि दर्शन की इच्छा करे भी तो कौन इस तरह मुझे आज्ञा देकर बुला सकता है सुरा सुरगुणा च चावि नन्नागा महावीर सौरसे तरसि वंदनीयाच वरदा वयमप्यनुजायिन मनुष्याण विशेषेण नापेक्षाई मे मति भावी सुरसा के वंशज नाग महापराक्रमी औरत वेघशाली होते हैं वे देवताओं असरों और देवर्षियों के लिए भी वंदनीय है हम लोग भी अपने सेवक को वर देने वाले हैं विशेषतः मनुष्यों के लिए हमारा दर्शन सुलभ नहीं है ऐसी मेरी धारणा है नाग भार्योवाच आर्वे नीजाना भी नाचो ना देवीसन एकम तस्मिन बिजाना भी, भी भक्तिमान तिरोन नागपत्नी बोली अत्यंत क्रोधी स्वभाव वाले वायुभोजी नागराज उन ब्राह्मण की सरलता से तो मैं यही समझती हूँ कि वे देवता नहीं हैं मुझे उनमें एक बहुत बड़ी विशेषता यह जान पड़ी है कि वे आपके भक्त हैं सही कार्या को यथा वर्षम वर्ष प्रिय पक्षे दर्शनम तवकांक्षती जैसे वर्षा के जल का प्रेमी प्यासा पपीहा पक्षी पानी के लिए वर्षा की बाट जोता रहता है उसी प्रकार वे ब्राह्मण किसी दूसरे कार्य को सिद्ध करने की इच्छा से आपका दर्शन चाहते हैं हिथ्वादर्शनम किंजित विघ्नम न भिजते तुल्योप्यभिजते तोल्योप्यभिजने जा न कचित पर्यपास वे आपका दर्शन छोड़कर दूसरी किसी वस्तु को विघ्न समझते हैं अथवा वह विघ्न उन्हें नहीं प्राप्त होना चाहिए उत्तम कुल में उत्पन्न हुआ आपके समान कोई सदगृहस्थ अतिथि की उपेक्षा करके घर में नहीं बैठता है तद्रोषम सहजम त्यक्ता दृष्टुमरहसी आसाचेदेन तस्नात्मा दग्धमरहसी अतः आप अपने सहज रोज को त्याग कर इन ब्राह्मण देवता का दर्शन कीजिए आज इनकी आशा भंग करके अपने आप को भस्म न कीजिए आशे पन्ना नाम अकृत्क्ष प्रमाजनम राजा व भ्रूण व्रूणहत्यव युते जो आशा लगाकर अपनी शरण में आए हो उनके आंसू जो नहीं पोजता है भराजा हो या राजकुमार उसे भ्रूण हत्या का पाप लगता है मौन ज्ञान फलावाप वाग्म मौन रहने से ज्ञान रूपी फल की प्राप्ति होती है दान देने से महान यश की वृद्धि होती है सत्य बोलने से वाणी की पटुता और परलोक में प्रतिष्ठा प्राप्त होती है भूप्रदान चतिम लभता न्याय से संप्राप्ति फलमुपाशनते ही भूदान करने से मनुष्य आश्रम धर्म के पालन के समान उत्तम गति पाता है न्यायपूर्वक धन का उपार्जन करके पुरुष श्रेष्ठ फल का भाग्य होता है अभिप्रेता असंश्लिष्टा कृप्वाचात्मह हिता क्रियाम न इति नृम कश्चिन यतिधर्मविद विदु अपने रुचि के अनुकूल कर्म भी यदि पाप के संपर्क से रहित और अपने लिए हितकर हो तो उसे करके कोई भी नरक में नहीं पड़ता है ऐसा धर्मज्ञ पुरुष जानते हैं अभिमान मानो मे जातिषे न भई महान रो स संकल्प ज साधि दग्धो वागअ्निनाम नाग ने कहा साध्भि मुझमें अहंकार के कारण अभिमान नहीं है अभी तो जाति दोष के कारण महान रोष भरा हुआ है मेरे उस संकल्प संकल्पजनित रोष को अब तुमने अपनी वाणी रूप अग्नि से जलाकर भस्म कर दिया न रोषादह साध्वी पश्येयम तम तस्य वक्तव्यता जाति विशेषण भुजंगमा पतिव्रते मैं रोज से बढ़कर मुंह में डालने वाला दूसरा कोई दोष नहीं देखता और क्रोध के लिए सर्प ही अधिक बदनाम है रोष ही वशम गशग्रीव प्रतापवाम तथा शक्र प्रतिस्पर्धी हथोरा संयुगे इंद्र से भी टक्कर लेने वाला प्रतापी दशानंद रावण रोष के ही अधिन होकर युद्ध में श्री रामचंद्र जी के हाथ से मारा गया अंतपुरगतम वस्तम अंतराम होम धेनु के बछड़े का पहन करके उसे राजा के अंतपुर में रख दिया गया है ऐसा सुनकर परशुराम जी ने तिरस्कार जनक रोष से भरे हुए कार्तवीर्य पुत्रों को मार डाला जामदग्ने नामेण सहस्रण नोपम संयुगे नेह तो रो जो महाबलह महाबली राजा कार्तवीर्य अर्जुन इंद्र के समान पराक्रमी था परंतु रोष के ही कारण जमदग्दीनंदन परशुराम के द्वारा युद्ध में मारा गया तदेश तपसा शत्रु श्रेयसा नृपातक निगृह तो मारोष तुत्व वचनम तव इसलिए आत्महारी तुम्हारी बात सुनकर ही तपस्या के शत्रु और कल्याण मार्ग से भ्रष्ट करने वाले इस क्रोध को मैंने काबू में कर लिया है आत्मा च विशेषेण प्रशंसा न पाईने से मे तम विशालाखे भारा गुण समन्विता विशाल लोचने मैं अपने एवं अपने सौभाग्य की विशेष रूप से प्रशंसा करता हूँ जैसे तुम जैसे सद्गुणवती तथा कभी विलग्न होने वाली पत्नी प्राप्त हुई है एस तत्र गी यजह सर्वथा चोक्तवान वाक्यम सकृता प्रयासती यह लो अब मैं वहीं जाता हूँ जहाँ वे ब्राह्मण देवता विराजमान हैं, वे जो कहेंगे वही करूँगा वे सर्वथा कृतार्थ होकर यहाँ से जाएंगे इसी महाभारत शांति परवड़ी मोक्ष धर्म परवड़ी उच्छवृत्तियोंपाख्या ष्यधिक त्रिशतमोध्याय इस प्रकार से महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत मोक्ष धर्म पर्व में उच्छवृत्ति का उपाख्यान विषयक तीन अध्याय पूरा हुआ